नहीं निकल रही नहीं ले, निकल रही अच्छा मैं अब हरिपाल ने कहा ऐसे नहीं मानेगी हरिपाल ने क्या किया जी के हाथ को पकड़ा अंगूठी के जोड़ से खींचने लगे देख रही है ठाकुर देख रहे हो ठाकुर देख रहे हो

मुझको मुझ किसी, किसी ने स्पर्श भी, भी किया था तो आपने उसका, उसका चक्र के द्वारा, द्वारा आपने आप उसका, उसका मस्तक तो को छेदन कर दिया, दिया, दिया।, दिया था और आज आपके सामने ये इसने से मुझे चोट भी पहुंचा दे वो और आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो ठाकुर ने कहा मैं बोलू तो बोलू कैसे है मैं तो यहाँ लूटने के लिए ही तो आया था और क्यों आया था

जब निकलवा लिया जब जब, जब, जब, जब वो ठाकुर से बात कर रही थी तब लगा अरे बाल को कहीं, मेरे ठाकुर तो नहीं मेरे आराध्य तो नहीं है अब कौन है? नहीं उसको दर्शन से था दो ठाकुर प्रकट

हरिपाल चरणों मैं गिर पड़ा प्रभु तो तो में, में इतना भगवान ने कहा हम तो आए थे लूटने के लिए कि तू हमको लूट तू हमको लूट अब तुझ पर धन की कोई कमी नहीं रहेगी

तेरे पास, पास धन भरा रहेगा खूब साफ सेवा करना हरिपाल ने लक्ष्मी ले लेक। रुक्मणी से, से। क्षमा मां, मां कर दो मां ने मुस्कुराकर कहा तुम्हारी मीला थी हरिपाल भगवान चलने लगे हरिपाल ने कहा ऐसे नहीं जाने रुक्मणी जी बोली भाया अब तुम मने जाने दे अब तुम्हारे पास

कुछ कौनी, भी कौन तब हरिपाल ने पाल कहा प्रभु जिसके कारण ध्यान देना दुनिया वालो जिसके कारण मुझको आपके दर्शन हुए हैं वो बेचारी तो घर में ही बैठी हुई है यहां से चले जाओगे उस बेचारी को तो दर्शन तो देके जाओ अच्छा चल चल

हरिपाल जी स्वयं ठाकुर को लेकर ले आज घर में आए जो घर में आए पत्नी से, से कहा भगवान तू कहती थी ना तू कहती थी ना कि संत सेवा किया करो एक दिन ठाकुर आएंगे

और आज तेरी ते बात बिल्कुल सच हो गई देख, देख मैं ठाकुर और ठकरानी को तो तो लेकर ले आया हूं तेरे द्वार पर देख भगवान देख देख मेरे भाई बहन ऐसी बहुत सी पत्नियां होती हैं

जो, जो पति की साथ आग, दुख में रहती है आपत्ति में रहती, रहती है विपत्ति में रहती है ले, लेकिन ऐसी पत्नी बहुत, बहुत कम होती है जो फेल कर अपने पति को गोविंद के चरणों में ले जाए ऐसी पत्नी बहुत कम होती है आपसे एक बात कहूं दुनिया वालों बुरा बत मानना बुरा बत मानना पत्नी कभी अब शब्द बोल दे

पत्नी कभी काली बद दे, दे कुछ, कुछ, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, बोल दे और बोलकर अपने पति को जैसे तैसे कर, कर कता ले आए उससे अच्छी पत्नी तो किसी की हो ही नहीं सकती महाराज तो पत्नी तो बहुत अच्छी थी पत्नी तो बहुत अच्छी मैं भी में कथा कर रहा था तो

भागवत कथा भाग थी, थी। उस व्यक्ति ने, ने, ने कहा, कहा गुरुजी मैं सच, सच कहता हूं मेरी मेरी कथा कराने का मन कर था, मन था, मन था, था था लेकिन लेकिन मैं टाल पत्नी ने एक दिन भोजन छोड़ दिया और भोजन छोड़कर कहा कि मैं अब भोजन तब करूंगी जब तुम गुरुजी से कथा की बिल्कुल बात नक्की कर लोगे मैं तब ही भोजन करूंगी महाराज

इसने, इसने हत्या कर दिया दिया। महाराज आज, आज। और घर में इसने कलेश मचा दिया हार कर, कर, कर, कर हार कर, कर, कर, कर मुझे कथा करानी पड़ी मैंने कहा अब क्या कहते हो आपको दुख हो रहा है बोले नहीं गुरु आज मेरी पत्नी की वजह से मुझको जो आनंद आ रहा है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ महाराज बहुत से लोग कथा कराने का मन में सोचते हैं

भैया कथा कराने का मन तो है लेकिन भैया भागवत कराएंगे, कराएंगे राम कथा कराएंगे।, कराएंगे अभी कराएंगे अब नहीं अब तो फिर, फिर कभी फिर, फिर, फिर कभी फिर लोग खेचें हैं। भागवत जी कहती हैं भक्तमाल कहती हैं कि बोले भैया दिनानाम नाम नियमों नास्तिक

कथा के लिए किसी किसी, किसी भी की आवश्यकता नहीं है जब जब जब मन, मन करे तब, तब, तब कथा सुनो। क्या क्या को लगा तो ने देवी से कहा कि महाराज मुझे श्राप लगाए कथा सुनी मुहूर्त निकाल के बताओ कि कार्तिक होना चाहिए कि अगेन होना चाहिए कि चैत होना चाहिए कि इक्सी आनी चाहिए कि ये आना चाहिए कि वो आना चाहिए बोलो

भैया मुहूर्त के चक्कर में रहोगे तो रह जाओ रह जाओगे? जाओ। जाओ। जाओ। मुझे, जाओ। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अड़ जाते हैं कहते हैं गुरु

कहते गुरु गुरुजी कथा करानी, करानी है आप बताओ, आप बताओ, बताओ मैं पूछता हूँ कि बताओ, कि, बताओ, बताओ कथा कब चाहते हो तो कुछ तो कहते, थो कहते थो हैं गुरुजी जी हाँ बताएंगे ये करेंगे गया, गया, बजट कितना है कितना क्या लोग आ जाते हैं लेकिन जो वास्तव में कथा कराने वाले होते हैं वो कहते हैं गुरुजी हमको हमारी सुविधा नहीं आप देख लो

और पंचांग खोलकर जिसमें जिस जो जितनी, जितनी जल्दी, जल्दी की डेट हो वही वो, हो हो देटो, हो, हो, देटो, वो हो पता नहीं तब तक हम हैं नहीं हमारा देखो ये ये होना चाहिए कथा भैया पोता होगा तभी कथा कराएंगे बेटे का विवाह होगा तभी कथा कराएंगे बहू आएगी जमाई आएगा तभी कभी ऐसे नहीं मेरे भाई बहन दिनानाम नियमों कथा का सिद्धांत है

आज, आज हरिपाल हरिपाल के के पर पर, पर, पर स्वयं स्वयं मेरे मेरे ठाकुर ठाकुर आए आए हैं और ठाकुर ने कहा हरिपाल अब तुम साधु सेवा करो संत सेवा करो और संत सेवा में कभी भी कमी नहीं आएगी तेरा भंडार हमेशा भरा रहेगा

और आज भगवान हरिपाल को आशीर्वाद देकर अंतर हो जाते हैं हरिपाल भाल, भगवान भाल की याद, याद करते करते आज हरिपाल ठाकुर आज्ञा से ही संतों की सेवा में से लगे हुए मेरे भाई बहन मैं आपको याद दिला दू भक्तमाल की कथा होली के पावन पर पर श्रीधाम वृंदावन में

जो ब्रज यात्रा धाम हमारा आश्रम है यहाँ पर भक्तों के रहने के, रहने के लिए 32 कमरे हैं लगभग सभी, सभी एयर कंडीशन हैं आश्रम में लिफ्ट, लिफ्ट भी लगी लिफ्ट हुई है, है।, है। नीचे भोजनशाला है, है पार्किंग है बहुत से भक्तों की इच्छा रहती है कि वृंदावन में हम कथा कराएं आप भक्तों को लाकर यहाँ कथा सुना सकते हैं पूरा परिवार है और कथा का आनंद आप ले सकते हैं

ये कथा जा रमनो हाथी टीला से कथा रही हो रही है जो लोग आसपास आस के लोग लो, जो कथा सुन रहे हैं अगर वृंदावन में रहकर कथा सुनना चाहते हो तो वो सब आमंत्रित हैं आज तो एक ही दिन हुआ है चार दिन और बाकी हैं आप लोग

यहाँ आकर होली अब तो बीच में, एक में होली का का भी आएगी एक आध दो दिन होली का उत्सव भी यहाँ रहेगा और बहुत से, से आनंद रोजाना लोग किसी ना किसी, किसी, किसी संतों का दर्शन संत भी मैं चेष्ट करूंगा यहाँ पर आकर आपको संतों का आशीर्वाद भी आपको हमको साथ में मिले तो जो लोग आस पास के लोग हैं जो कथा सुनना चाहते हैं साधन आमंत्रित हैं

आप लोग लो लो कथा सुनने के लिए आप लोग आ लो सकते हैं. हैं एक कथा नारायण सेवा सेवा संस्थान की हो रही है, जो लोग लोग अपना लो मन, मन बना रहे हैं हैं। करने का। आप आप अपनी सेवाएं दे सकते आपकी नाम यहाँ से उद्घोषणा कर कर हमको बड़ी प्रसन्नता होगी दूसरी बात जिनको कैलाश मानसोवर की यात्रा हमारे साथ करनी है

एक, एक जून, जून से आठ जून तक की कैलाश की यात्रा तो है तो मेरा भक्तों से निवेदन है उस यात्रा के आशार लिए पासपोर्ट होना बहुत आवश्यक है।, है बिना, बिना पासपोर्ट वो यात्रा संभव नहीं है आरती के बाद आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर और सभी लोग महाप्रसाद लेकर ही जाएंगे बिना महाप्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा आश्रम की सूचनाए है

मेरा निवेदन है कि जब, जब तक सूचनाएं समाप्त, समाप्त नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो कोई खड़ा नहीं हो अपने स्थान पर ही बैठे रहें, सूचनाओं का आनंद लें, लें, लें, लें, लें, लें, लें और, और, और आरती के बाद प्रसाद लेकर महाप्रसाद लेकर ही जाएं, बिना महाप्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा और जो भक्त लोग आश्रम में ठहरे हुए हैं

वो लोग लो थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा रुककर प्रसाद पाएंगे जो लोग बाहर से आए हैं, हैं वो लोग लो पहले प्रसाद ले, ले, ले, ले, ले और जो आश्रम में लोग ठहरे हुए हैं वो तो तो समय तो का ध्यान रखें कि 10 10 बजे कथा प्रारंभ हो रही है से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें और ये कथा संस्कार के माध्यम से देश विदेश में लाइव ये कथा चल रही है और जो लोग कथा सुन रहे हैं

वो लोग अपने मिलने वालों को भी आप कह सकते हैं कि भैया 10 बजे से कथा आ रही है भक्तमाल की आप कथा सुनो सब जितने लोग कथा का आनंद लेंगे उतना भक्ति का प्रचार ज्यादा होगा और हमारे शेखर भैया को सूचना है उसके बाद आप लोग आरती के लिए बैठे रहे जय श्री राधे जय श्री राधे जय नारायण

जी हाँ अभी आप और हम संस्कार चैनल के माध्यम से और नारायण शिव संस्थान उदयपुर राजस्थान के तत्वधान में आयोजित परम सदय परम पूज्य पौराणिक कथाओं के निष्णात प्रवक्ता श्री संजय कृष्ण सलील जी महाराज जी के मुखारविंद से भक्तमाल कथा का हम आनंद उठा रहे हैं हमें परम आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि जब आलौकिक वाणी से महाराज जी कथा कहते हैं

तो मार्मिकता के साथ रस घुलता है, तो आनंद आना स्वाभाविक है जी हाँ? और की में अनुराग जी गोयल जो अपने दिवंगत माता पिता श्री की स्मृति में यह अनुष्ठान करवा रहे हैं उनका विशेष आभार प्रकट करता है नारायण शिव संस्थान जी हाँ नारायण शिव संस्थान कहता है कि आप अगर

कहीं भी कोई नेक काम करते हैं कहीं भी कोई आप किसी भी काम में सफल होते हैं तो तो उसके साथ साथ साथ आपकी योग्यता है ही। इसके साथ साथ आपने कहीं न कहीं किसी का भला किया है इसकी वजह से ही आप सफल हुए हैं अगर आपको कहीं भी कोई नुकसान हुआ है या आपको दुख और परेशानी झेलनी पड़ती है तो इसका मतलब है आपने जिंदगी में पहले किसी का बुरा किया है इसलिए

ध्यान रखिएगा जिंदगी में भला करता चलिएगा ताकि आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं जहां हाँ नारायण शिव संस्थान के द्वारा विभिन्न सेवा प्रकल्प चलते रहते हैं जैसे अभी नारायण शिव संस्थान के द्वारा 10 दिवसीय व्रत चौरासी कोष यात्रा 22 मार्च से 31 मार्च 2015 के बीच चलेगी तो उसके लिए आप मथुरा से ये यात्रा है आप सहयोग दे सकते हैं उसके लिए है सोलह मात्र

तो आप जरूर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं इसके अलावा नौ दिवसीय एक धाम एवं चार ज्योतिर्लिंग रेल यात्रा है जो 19 अप्रैल से 27 अप्रैल 2015 के मध्य रहेगी और वो दिल्ली से प्रारंभ होगी उसके लिए 15,501 रुपए का सहयोग आपको देना होगा और उससे बहुत विक भो, से विकलांग बच्चों के लिए भी आपका सहयोग पहुंचेगा और बहुत से विकलांग बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो नारायण सिंथान परोक्ष अप्रोक्ष रूप से

आपसे सहयोग अगर लेता है तो वो पूरी तरह से विकलांग बच्चों के लिए निमित होता है इसलिए आप याद रखिएगा इसके अलावा यहां पर भी आपने देखा होगा जिस तरह से महाराज जी अपने मुखारविंद से भी सूचना दे रहे थे कि परम शर्देय डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी के सानिध्य में भी श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा हो रही है जो एक जून से आठ जून के मध्य रहेगी उसमें भी आप महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और यात्रा में शामिल हो सकते हैं आशा है आप इन यात्राओं में

से ही आनंद लेंगे और उसके लिए आगे आएंगे इसके अलावा जिन्होंने इसी कथा के अंदर सहयोग पुण्य लाभ पाया है स्थानीय दानदाता है है, श्री शर्मा, जो क्षेत्र से इन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए पांच हजार का सहयोग दिया है शायद ये यहां से अभी रुखसत हो चुके हैं चले गए हैं इनका विशेष आभार प्रकट करते हैं राम जी शर्मा सपरिवार

श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ ऑफ राम गोपाल जी शर्मा इन्होंने दवाइयोंग्राशी तो दी है यह भी कुरुक्षेत्र से इनका बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तदान आया है जशपुर उड़ीसा से इन्होंने दवाईयोंगराशि तो दी है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहाँ पर उपस्थित है तो कृपया मंच पर आएगा महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए इसके अलावा स्वर्गीय मन्नालाल जी दीक्षित और स्वर्गीय मनोरमा जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्म दीक्षित वाइफ ऑफ सुशील जी दीक्षित

ये दो बच्चों के ऑपरेशन के लिए 9500 रुपए का सहयोग दे रहे हैं कृपया ये मंच पर आइएगा श्रीमती पद्मा दीक्षित वाइफ ऑफ सुशील दीक्षित जी जो भी इस परिवार से कृपया मंच पर आइएगा इनका सम्मान किया जा रहा है नारायण सेवा संस्थान के द्वारा और महाराज श्री आशीर्वाद दे रहे हैं विशेष आभार प्रकट करते हैं इस पूरे परिवार का इसके अलावा लाइव संस्कार चैनल के माध्यम से जो घोषणा पहुंचा रहे हैं वो है श्रीमती डॉक्टर तृप्ति सिंह जी वाइफ ऑफ शत्रुन

सिंह जी सिन्हा जी सत्रुग्न सिन्हा जी दो बच्चों के ऑपरेशन के लिए 9500 रुपए का सहयोग की घोषणा करवाते हैं इनका विशेष आभार प्रकट करते हैं श्री शिव कुमार जी गुप्ता फरीदाबाद से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5000 रुपए की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एस शुक्ला कानपुर से यह भी एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए इक्कावन रुपए के सहयोग की घोषणा करवाते हैं इनका बहुत बहुत साधुवाद शिव जी गुप्ता ये दवाइयों की घोषणा करवाते हैं इनका धन्यवाद

बंटी देवी जी ये पानीपत हरियाणा से है इन्होंने ग्यारह हजार रुपए का सहयोग की घोषणा करवाई है इनका तालियों से आभार प्रकट कीजिएगा इसके अलावा गोपाल राम जी दिल्ली से एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए पांच हजार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद किशन मुरारी दिल्ली से दवाइयों के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कमलेश भाई पालनपुर से पांच की घोषणा करवाते हैं एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत साधुवाद वीना देवी वीमा देवी

रांची से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए पांच हजार की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी डिब्रूगढ़ से दवाइयों के लिए की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रीमान विमल जी जम्मू से दस हजार रुपए की घोषणा करवाते हैं इनका भी बहुत बहुत तालियों से आभार प्रकट कीजिएगा तो आप सभी दानदाताओं और भामाशाओं का हम एक बार पुनः

अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और जाते जाते कहना चाहते हैं जो नारायण शिव स्थान का सूत्र है कि पहुंच लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट दो मूल मंत्र है जिंदगी का प्यार दो और प्यार लो जी हां इस मूल मंत्र को अपने जहन में रखिएगा और कल एक बार पुनः आप कथा सुनने के लिए दस बजे तैयार रहिएगा और सहयोग का मानस बनाइएगा आशा ऐसा करेंगे इस उम्मीद के साथ आइए हम आज की कथा के विश्राम की ओर चलते हैं जय श्री राधे जय नारायण

निदन की जी की की आरती आरती होगी तो मेरा निवेदन कि की परिवार सामने आ जाए बाकी सर्व स्थान पर खड़े हो कर कर आरती करें करें करें

आरती के बाद सब लोग भैया हे भैया तेरी आरती ग

हरी तेरी आरी ति गां बिहारी तेरी आ रे दि गे बिहारी तेरी आरेती ग आरेती ग्यारे तुझे कौन